शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का का देते हुए लिंग पूजन महत्व बताना नंदेश्वर कहते हैं तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाए बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनी महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया दीर्घकाल तक आविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएँ प्राकृत वस्तु कहलाती है इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया या बताया जाता है हार नूपुर, केजूर, नीट मणिमय तांबूल, कपूर चंदन एवं अगरू का अनुलेपन धूप दीप श्वेत छत्र व्यजन ध्वजा चवर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कहा महेश्वर बोले पुत्रों आज का दिन एक महान दिन है इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन भी कर सकता है जो को रात निराहार एवं रहकर शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरे यथोचित पूजा करेगा उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र के वृद्धि का अवसर है उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था वह समय मार्ग मास से आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है जो पुरुष मार्ग मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता